ओंसा था जिसमें कहा था जो ये अंतकर्म में अंतकल उपाधि में जो तत्व है वही वो माया उपाधि में भी वही तत्व माया उपाधि वाले में भी वही तत्व है यदि भी है तद अमूत्र यद अमूत्र तदन भी है वृत्यो से अमृत माप नौती नाने वो पश्य सका गर्म वर्ण के चक्कर में पड़ेगा भेद नहीं है जो यहां है वही जिसको जीव बोला जा रहा है वही ईश्वर जो ईश्वर बोला जा रहा है वही जीव ऐसा हो जाता है उपाधि हटाने पर तो अभी उपाधि के कारण से ऐसा दिखाई पड़ रहा है तत्व तो एक ही है ये यहां समझाया गया अब प्राप्त करने के साधन बता दे, कैसे कर प्राप्त करें उसको इसके लिए बताना चाहते हैं मंत्र है मनस वेद् वातव्यम देश नास्तना मन से किंचन मृत्यो मृत्यु गय नान पश्य वृत्म गए नान्य मनस वाप्य देहना चिंचना मन से किंचन मृत्यो स मृत्यु दस, दस है। थीका थीका पुर्ण पुर्ण को सर्वात्मक ब्रह्म पूर्वात्पक्ष ब्रह्म सर्वात्मकोगा यथ सूर्यद अस्तम यछति तम देवा सर्वे अर्पिता तदुना सारे देवता का आधार को ठीक नहीं है क्यों उपायचने चैतन्य से जीव से अंतकरण उपाधि विशिष्ट जो चेतन है जीव है संसारित ये संसारी है विरुद्ध धर्म्रांत ये संसारी है संसारी है आक्रांत है विशिष्ट है कैसे ये हो सकते जब गाय और भैंस एक नहीं हो सकते वृद्ध एक गोत्र गुत्व एक बैषत्व ऐक आयु काशंका है विरुद्ध धर्म से उपाधि निबंधन विरुद्ध धर्म तो उपाधि मूलक है उपाधि हटाओ तो विरुद्ध धर्म दिखाई नहीं पड़ता जैसे मठाकाश और घटाकाश को देख लेना ले विरुद्ध धर्म दिखाई पड़ते हैं एक बड़ा है एक छोटा है एक अल्प है एक महान है किन्तु दोनों को तोड़ो तो दीवार को तोड़ देना घाट का दीवार को तोड़ना क्या है क्या होना एक ही स्थिति हो जाती है विरुद्ध आत्मत उपाधि निर्दना स्वभाव एक ही में कंसित अनुकम बताई का स्वभाव में एकता मानने पर कोई कोई भी आपत्ति नहीं बताया गया था मंत्र के अर्थन कहा था यदेवल है तदम उतरा यदन उतरा तदम यह उसका अर्थक ठीक है अवश्य जगत कारण तो उपाध उसमें तो कौन जग्र कारण रूपी जो उपाधि है कौन माया उसमें जो वस्तु है कहा जग्रकारो टिप्पणी ईश्वरोपारोहित है ईश्वर की उपाधि में जो तत्व है जो चेतन तत्व है और ये अंधकर में जो चेतन तत्व है एक ही है जो वहां है वो यहां है ये कहा जाते हैं उपाधि स्वभाव से भेद वृक्ष कारणतया लक्ष्य के उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण भाष्य था जब एक होने पर भी फिर भी तपय सभी उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि दक्षण या अविद्या मोहित संघ इत्यादि भाष्य है अविद्या क्या उपाधि का स्वभाव क्या है दृष्टि स्वरूप होता है दृष्टि कराने वाली होती उपाधि ऐसे लक्षण से युग था अविद्या है भेददृष्टि कराने वाली भेद दृष्टि का चिन्ह है जिस अभिद्या का दृष्टि का चिन्ह है जिस अभिद्या का इस विद्या से मोहित हुआ व्यक्ति इस, इस ब्रह्म में अनाना भूते परस्मात अन्य इत्यादि मानता है एक ग्रस है किंतु मैं अन्य हूँ ब्रह्मान्य है इसे मानता है वो मृत्यु के बाद मृत्यु जाता का इसके लिए टीका मै जाते हैं उपाधि स्वभाव से भेददृष्टि जो दो चीजें उपाधि का स्वभाव और भेद दृष्टि दो चीज ताभ्याम कालत यही दो कारण बने उपाधिस्वभाव और तो बनी हुई है भेददृष्टिवनीय ये दो कारण मन से लक्षित होती है उपाधिस्वभावेदृषि लक्षण अविद्या अविद्या सिद्ध होती है अंतकना उपाधेरभेदृषे से अवद्यामंत्रण संभव क्या देखो अविद्या अंधक हो सकते अंतकना उपाधि हो सकते न भेददृष्टि हो सकता है एक कारण है इसका नहीं अंधकरणादि उपाधि जो अंतकरणादि उपाधि बनी हुई है बन जाती चेतन के अवच्छेदक बनकर बैठना है और भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि बनना है वो भिन्न भिन्न बनने के लिए अनिवार्य अनिर्वाच्य अभिज्ञान जिसके निर्वचन नहीं हो सकता इसे अविद्यादि बिना ये दोनों नहीं हो सकते अंधकरणादि उपाधि भी नहीं पट पाते वेद दृष्टि भी नहीं पट पाती इसका कारण है अनिर्वाच्य अज्ञान अविद्या एक आध यदि उपाधि संभव कार्य का भाव से समृद्ध सम्बंध से दुर्मी रहता है कार्यकार होगा और दोनों आत्माओं का संबंध दिखाना भी असंभव होगा ये तो उपाधि के कारण से भिन्न दिख रहा है कार्यकाल भाव से ईश्वर को कार्य मानते जीव को कार्य मानना कार्यकारना और समृद्ध समस्या समृद्ध रूप जो ज्ञान रूप आत्मा का संबंध दिखाना दूर उसका निरूपण करना मुश्किल है और एक तो अविद्या और जगत के कार्यक्रम भाव भी मुश्किल है बताना मुश्किल पड़ेगा और दूसरा तो संबंध के साथ संबंध अविद्या का संबंध भी मुश्किल पड़ेगा ज्ञान के साथ ज्ञान जो आत्मा के साथ वही ही नहीं सकता सूर्य के साथ के भी आय का संबंध वही ही नहीं सकता न इवन जो मात्र योदा के नाना के उमा के लिए नाना जैसा दिखता है वास्तव में नाना नहीं नानात्म अभाव नानात्म अध्यारोप्य सत्यत्व अभिनवेश जैसे स्वप्न अवस्था में नानात्व तो नहीं एक ही मन होता जो कुछ भी एक ही हुआ हाथ ही रहता है और कुछ स्वप्न अवस्था में नानात्व का अभाव होने पर भी नानात्व तो का आरोप कर तो तो करके नानात्व अध्यारोपिया नानात्व का आरोप करके सत्यत्व विनिवेशन फिर उसमें सत्यत्व बुद्धि करके नानात्व तो का आरोप फिर उसमें सत्यत्व बुद्धि बना करके विनिवेश कर व्यवहार करता है जैसे स्वप्न में तथा जागृतें की जागृत अवस्था भी ऐसे करता है एक ही नए बुद्धि कर लेता है नानात्म अर्थात आरोप करके के सत्य कार्य परिवेशन व्यवहार की जो व्यवहार करता है वो तो मृत्यु व्यवहार मृत्यु को प्राप्त होता है तस्वीर निंदी तथा वो भेद दृष्टिकरण ठीक नहीं जिंदा है क्योंकि मृत्युसम मृत्यु होती है नान्य निंदा किसी भी नहीं होती एक रसम ब्रम्बई वास्ती की प्रतिपत्ति बता है एक रस एक स्वभाव जो क्रह्म है न है न बढ़ता है एक ही है अनेक नहीं है उसी को जानना चाहिए उसी रूप से देखना चाहिए यही आकर वा की बात आगे मंत्र कहते हैं मनसा आयोग इदम आप तव्यम इदम आप जो आत्मतत्व है आपका स्वरूप है इदमशीलन आप तत्व मनसा आयोग आप तव्य मन से ही प्राप्त करना चाहिए एक मन ही साधन है तैत्रियों परिचर्म है यथो जो निवर्तन थे अपराप मनसा सह आनंदम ब्रमणो विद्वान विभेद कुतर जहां से मन बाणी लौटते मन का विषय नहीं होता करके निषेद कर दिया और यह बोलते हैं मनीष आदन मनसा है तथ्य ऐसी तैतने मन का विषय नहीं करके जो कहा गया फलव्याप्ति का विषय और यह मन से प्राप्त करना है वित्तीय व्याप्ति ये कहा ब्रह्माकार वृत्ति बनानी जरूरी है अज्ञान ब्रह्म में ब्रह्म संबंधी अज्ञान को हटाने के लिए ये फलव्यापी और पृथ्वी कैसे होते हैं दो कमरे हैं अंधेरा दोनों के दरवाजा बंद है कि तो भीतर एक में दीपक जल रहा है और दूसरे में एक घड़ा रखा हुआ है ठीक है एक के भीतर दीपक जल रहा है दूसरे में एक घड़ा रखा हुआ है दोनों के दरवाजा बंद है ऐसी स्थिति है और दोनों को आपको देखना हो तो क्या करना पड़ेगा तो जिसमें घड़ा रखा हुआ है तो वहां पर एक तो दरवाजा खोलना पड़ेगा दूसरा टॉर्च चलाना पड़ेगा अंधेरी रात की स्थिति हो जाती है दो काम करना पड़ेगा वहाँ वृत्ति भी बनानी पड़ेगी और फल भी दिखाना पड़ा तो प्रकाश भी काम करता है किंतु जिसमें दीपक रखा हुआ है किंतु दीवार दरवाजा खोलना तो पड़ेगा वृत्ति तो बनानी पड़ेगी किंतु तो उसको देखने के लिए तो अर्थ की जरूरत नहीं होगी विषय स्वयं प्रकाश है ठीक इस प्रकार यहां भी जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वयं प्रकाश वस्तु है वृत्ति बनानी है उस संबंधी अज्ञान के नाश के लिए आत्म प्राप्ति के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं वो तो स्वयं प्रकाश है वृत्ति तो बनानी है मैं ब्रह्म नहीं हूं ये जो बुद्धि हो रखी बुद्धि को नष्ट करने के ब्रह्माकार वृत्ति होते हैं वास्तव में ब्रह्माकार में अज्ञान निवृत्ति के लिए यह मनुष्य शुद्ध मंगला प्राप्त करने और क्या है जब साधना करके मन शुद्ध हो तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी बनने और कोई साधन में मनुष्य ही बनना है जैसे अभी मनुष्यकार वृत्ति हो रही मन बना रहा है वैसे ब्रह्माकार वृत्ति भी मनोवय बनाना है शुद्ध मन और अशुद्ध मन के भेद है अशुद्ध अवस्था में विषयाकार वृत्ति बनाता है अशुद्ध अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति बनाना मन का एक काम है मनसा एकदम आपका जो मन ही एक साधन है मन के द्वारा ही इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए यह न ना नास्थित यह ब्रह्मणी इस आत्मा ब्रह्म में नायना माने ना ना भेद कोई भेद आई नायना आई ना एक ही है मृत्यु स मृत्युम गति वो व्यक्ति जो नाना देखता हो या यहाँ नाना युवक मृत्यु मृत्यु स वह जो इस आत्मा में नाना देखता है भिन्न भिन्न आत्मा है जगत भिन्न है आत्मा भिन्न है समानता आत्मभेद दिखता है ऐसा देखने वाला व्यक्ति की स्थिति क्या होती है नाना तो नहीं नाना इव नाना जैसा दिखता है तो मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त होता है जन्मब के चक्कर से बाहर नहीं जा सकता है तो जन्मबंध के चक्कर में पढ़ा रहता है यह आक एक रसम से ब्रह्म कथम ज्ञात ज्ञान विभाग इतिहास पश्चिम प्रतिकल्प क्या कहते महाराज ब्रह्म यदि एक रस है एक स्वभाव है एक ही है अद्वैत है फिर ये ज्ञाता और ज्ञेय दो कैसे बनता है जीव ज्ञाता बना बन जाता है और ब्रह्म को ज्ञेय बनाता है मैं ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करता हूं ब्रह्म मेरा विषय है मैं विषय करने वाला मैं ज्ञाता हूं और ज्ञेय वस्तु है ऐसा ये व्यवहार पेश होता है एक ही हो जीव ब्रह्म की एकता हो तो ज्ञात्री और ज्ञेय भाव कैसे हो ये सबका है एक रसम से ब्रह्म यदि ब्रह्म एक ही एक रस है अनेक होने सकता है तो ज्ञात ज्ञान विभाग ज्ञाता और ज्ञेय का विभाग एक जानने योग्य और एक जानने वाला ऐसा विभाग कैसे होगा इसका उठा करके अज्ञान प्रति कल्पित अज्ञानी के प्रति कल्पित वेद से व्यवहार करता है ज्ञात ज्ञा का अज्ञानी करता है ज्ञानी नहीं कर सकता कि मैं ब्रह्म को जानूंगा ऐसा विवाह नहीं कर सकता ब्रह्म मेरा विषय है मैं ज्ञाता हूं ऐसा ज्ञान की दृष्टि में वो देकर है अहम अश्वि यही वृद्धि होगी उसकी तो यही यहां उत्तर देना चाहते हैं प्रांग एकत्व विज्ञान एकत्व विज्ञान के बात तो यहां पर जानना ही नहीं है मनसाएव आप कब था एकत्व विज्ञान के पूर्व स्थिति की चर्चा है मनसाएव एकदमातव्यम एक विज्ञान अभी हुआ नहीं है अभी द्वैत वृत्ति का का सवाल है मन मन से विवृत्ति बनाने पड़ेगी कारण यहाँ यही भाषण कहते हैं कि प्राप्त एकत्व विज्ञान एकत्व विज्ञान प्राप्त एकत्व ज्ञान अभी हुआ नहीं है उस अवस्था की बात है मनसा तक है। तक है। आप करते हैं कार्य की बात है, है। जब एकत्व विज्ञान होने के बाद जहां आप तब्य हो आप तब्य रहेगा प्राप्त एकत्व विज्ञान आचार्य आगम संस्कृत मनसा मन ही साधन होता है उस एकत्व तक तो तो पहुंचने के लिए हम ब्रह्मास्त्री षय में पहुंचने के लिए विज्ञान अभी हुआ नहीं है तो सार में क्या होता है कदम कैसा मन आचार्य आगम आग्र संस्कृत आचार्य और श्रुति दोनों के द्वारा संस्कृत हुआ मन आचार्य के माने श्रुति के अनुकूल बोलने वाले आचार्य हैं मन मनग्रंथ बातें बोलने वाले आचार्य काम नहीं चलेगा विषय गुरु से काम चलेगा आचार्य आग्रह संस्कृत आगम वाक्य बोलने वाले आचार्य की जो बाणी होगी वो आगम होगा ऐसे उस आचार्य माने आचार्य के बाणी के द्वारा संस्कृत जो मन होगा उस मन के द्वारा संस्कृत इधम मनसा इधम ब्रह्म इधम है ना ब्रह्म ये जो ब्रह्म है न पोषक लिंग है ब्रह्म एक रसम आप तस प्राप्त एक रस जानना चाहिए ब्रह्म हो. जब मन संस्कृत होने पर ही समझ पाएगा और संस्कार करने के लिए आचार्य के जो मुख से जो स्मृति बांट के निकलेंगे उसे विश्वास करके ही एकत्व में पहुंचेगा यही मन साधन होता है उसका एक कारण प्रावी एकत्व विज्ञान एकत्व विज्ञान में तो हुआ नहीं है उसका मनसा अक्तव्य एकत्र विज्ञान होने पर मन साधन कहाँ सा होता है साध्य में विज्ञा तो साधन की जरूरत ही नहीं है आचार्य आगम संस्कृति अनुसार आगम और स्मृति दोनों के द्वारा संस्कृत जो मन हो ऐसे मन के द्वारा इधम ब्रह्म एक अर्सम आपतव्यम किसे प्राप्त करना आत्मा आप आत्मव नान्यज अस्तिति आप कैसा है कहते हैं एक आत्मा आपतव्यम आत्मव नान्यज अस्थिति अन्य कोई वस्तु नहीं आत्मा ही है ऐसा एक रहा यही सब कुछ आत्मा ही है आत्मा छोड़कर के कुछ भी नहीं बाकी ये सब कल्पित है आत्मा में धर्म है जैसे स्वप्न में अकेले होते हैं संपूर्ण विश्व बना लेते हैं कल्पना है वैसे जागृति की कल्पना है वास्तव में एक ही आत्मा है ऐसा समझना चाहिए और आके चंद और आचार्य और आवम के द्वारा संस्कृत मन के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो गई एक विज्ञान की प्राप्ति हो गयी पर क्या करना चाहिए कहते हैं नानात्व प्रतिपस्थापिक आया तत्वा जब ब्रह्मज्ञान हो गया एक रस ब्रह्म की स्थिति आपकी हो गई वो तो जो नानात्व को खड़ा करने वाली कौन थी अविद्या वो निवृत्त हो गई अनेक दिखाने वाला कौन है अविद्या ये नष्ट हो गई ये कहते हैं एक आप जब प्राप्त हो गया एकत्व विज्ञान हो गया आचार्य रागम के द्वारा संस्कृत के द्वारा एकत्व विज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उस स्थिति में क्या होता है जो कहा अब तेजा नानात्व तो प्रति उपस्थापिक आया अविद्या नानात्म तो के उपस्थापित करने वाली जो अविद्या के निवृत्ति होने से यह क्रमाना इन उसका नहीं इस आत्मा में कोई भेद कोई भेद नाम क्यों भेद के उत्पन्न कर दो अविद्या भ्रष्ट हो गए एकत्र नहीं किया मुझे और अणुमान भी जरा सा भी भेद नहीं है यश तो अविद्या तीव्र दृष्टि में मान चाहती देखो जो व्यक्ति ऐसा है अविद्या रूपी जो तिविर दृष्टि है जो तिविर एक रोग होता है आख का रोग जिस का रोग है तिविर रोग जिसको तिविर रोग, रोग लग, लग जाए एक वस्तु दो दिखता रहा तिविर रोग का ऐसा कल वस्तु एक होगा उसको दो दिखाई देगा तो यहाँ अविद्यारूपी जो तिमिर दृष्टि तिमिर रोग लगा है जिस व्यक्ति को माने अज्ञानी को अविद्यारूपी तिमिर है कौन अविद्यारूपी तिमिर रोग लगा है जिसको उस रोग को जो त्यागता नहीं ये दवाई नहीं करता माने अज्ञानी है जो ये कर तो पुनः अविद्या तिम्र दृष्टि में न होनी चाहिए जो व्यक्ति अविद्यारूपी जो तिमिर रोग है तिमिर दृष्टि रोग है उसकी अविद्या तिमिर रोग है ऐसे उस दृष्टि को नहीं मानता उसको त्यागतारे तो क्या देखता है, नाना, वो ये ये है कि यह क्रम एक पश्य वही व्यक्ति एक आत्मा एक ही है किंतु नाना जैसा उसी को दिखता है किसको जिसको तिमिर रोग लगा ज्ञान को भी तिमिर रोग लगाई तिमिर रोग हमारे आंख में लग जाए अभी एक वस्तु दो दिखाई देता उसको भी रोक दो दिखाई दे रहा है तो अनेक दिखाई दे रहा है अविद्यारूपी तिम्र रोग दिखा तो नाना जैसा देखता है ऐसा जो अविद्यारूपी तिम्र रोग जिसको लगा हुआ है जो एक वस्तु को अनेक देखता है ब्रह्म आत्मा एक है अनेक देखता हो उसका परिणाम क्या होगा वो दे मृत्यु हो मृत्युम क्षति मृत्यु के पश्चात मृत्यु प्राप्त होगा मुक्ति की आशा नहीं उसके लिए मृत्यु हो मृत्युम कक्षति मृत्यु के मृत्यु को ही जाता है वो स्वल्पम तो अध्यारो में जरा सा घेर का आरोप्य दिखाए भाई घेरना हो परमात्मा भिन्न है ऐसा थोड़ा भी भेद करता हो आत्मा एक ही है अनेक नहीं है उसमें जरा सा भी भेद करता हो तो क्या होगा फिर मृत्यु के बाद मृत्यु के ही प्राप्त करेगा एक अर्थ ये अर्थ हुआ एक अर्थ एक आगे की भाष्य अवतर है पुनरवि तरह कृषि कर क्रम करना फिर भी वही जो प्रकृति ब्रह्म है जिस एक रस ब्रह्म है उसी की चर्चा फिर करती है स्थिति और आगे का अंगुष्टमात्रो मध्ये आत्म ठति अंगुष्टमात्रो मध्य ईशान भूतभव लत तो बिजुगुपते एक तत्म सेजुगुते अंगो मध्ये आत्म षति अंगुष्टमात्रो मध्य ईशान भूतभव सेत तो बिजुगुपते एक तत्म भूतभ अंगुष्ठा मात्र मात्र प्रत्यय परिमाण दर्शन होता है माप प्रमाण प्रमाण है द्वेश दग्न सूत्र है लघु में सूत्र है इतना इसका प्रमाण है इतने परिमाण वाला है इतना गहरी नदी है इत्यादि वाला हो मात्रज प्रत्यय लगाया जाता है दग्नज प्रत्यय लगाया जाता है द्वेश प्रत्यय लगाया जाता है मात्र देखो आत्मा का परिणाम परिमाण बता रहे कितना लंबा चौदह आत्मा है अंगुष्ट मात्र पुरुषाय जो पुरुष है अंगुठे भर का है अंगुष्ट है इतना लंबा मैंने तो कैसे होगा वो तो निराकार तो है निर्गुण है और यह श्रुति बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष है अंगुष्ट मात्र मातृत्व करते हैं उसके माप के लिए बोला जा रहा है इतना परिमाण है उसका इतना लंबा है इतना मोटा लंबा ऐसा क्यों ये लक्षित लक्षण है ध्यान देना है शब्द कभी शक्ति वृत्ति से आपको अर्थ का ध्यान करना होगा कभी लक्षणावृत्ति से कभी लक्षित लक्षण भी होता है लक्षित लक्षण से भी आपको शब्द का ध्यान करना होगा जैसे भ्रमरा शब्द एक आता है भ्रमरा तो भ्रमरा शब्द से शक्ति वृत्ति से ज्ञान होगा माने लक्षणा करनी होगी भ्रमर का अर्थ होता है क्या वहां पर लेना पड़ेगा भ्रमर का अर्थ दो रमर रखा, में दो रकार होता है दो रकार वाला कोई व्यक्ति को भ्रमर कहा जाएगा दो रकार होगा तो दो रकार वाले जितने हैं उनमें भी एक ही व्यक्ति को ले जा करके जो भ्रंगिकट है किसी को भ्रमर कहा जाता है दक्षित रक्षणा की जाती है सब जितने भी दो रखा वाले जो जो हम होंगे सबको ये नहीं करेंगे हमारे सबको तो अपने नहीं करेंगे ऐसे यहां लक्ष्य लक्षा है अंगुष्ठ मात्र वास्तव में क्या होता है हमारे जो हृदय देश है मनुष्यों का जो हृदय अंगूठे के परिमाण का होता है हृदय में हार्ट का रिश्वत होते हैं हृदय परिमाण का है अंगुष्ठ परिमाण हृदय का, का, परिमान परिमान का और उसमें उसके भीतर में जो आकाश है उसके द्वारा तो लक्षित होगा अंगुष्ट मात्र शब्द के द्वारा उसके भीतर का आकाश लक्षित होगा लक्षणाम से क्यों हृदय के साथ में हृदय के भीतर के आकाश का संबंध है और वो तो उस आकाश में आत्मा है हृदय आकाश में आत्मा है तो मैंने ये अंगुष्ट मात्र शब्द के द्वारा पहले अंगुष्ट परिमाण वाला हृदय शब्द वित्तीय से अर्थ लेना था आगे पुरुषा शब्द हुआ है अंगुष्ट मात्र का पुरुष हृदय नहीं पुरुष में ले जाना है तो अंगुष्ठ मात्र हृदय होता है वहां पर लक्षण करके आप हृदया काश को लेंगे और उस वहां भी फिर लक्षणा करके उस आकाश में संबंधित आकाश में अंत करण है वही पुरुष उपलब्धि होना है आत्मा की उपलब्धि होनी है तो वो पुरुष के इसलिए कहा गया अंश मात्र वास्तव में उसके आकृति नहीं है अंगूठा बरका होगा लक्ष्य का है ध्यान देना आत्मा का कोई आकार नहीं है समझना पड़ेगा कि शक्ति वृत्ति से अवक लेंगे तो यही अवथा आएगा अंगे घर का आत्मा होता है सबका का अवथा कभी शक्ति वृत्ति से करना होगा कभी लक्षणा वृत्ति से करना होगा कभी लक्षित लक्षण भी है कभी व्यंजना भी है वो बोलना कुछ अर्थक और कुछ निकल जाता है तो व्यंजना व्यंजना वृत्ति भी होती है शब्द हर भाषा में ऐसे हो जाता है जब ये लक्षण शक्ति कृति आदि आदि बोलेंगे तो दिमाग थोड़ा तो चक्कर खा जाता है तो व्यवहार हम करते हैं व्यवहार में चलता है व्यवहार निकलता है <स्धाँगी> जैसे नद्यान घोषा कोई बोलेगा गंगायाम घोषा बोलेगा सभी सामान्य जन समझते हैं नदी के किनारे में मकान है ये समझते हैं किन्तु हम कहेंगे वह लक्षण फिर वो क्या बोला क्या बोला पता नहीं बात ये कहते हैं अंगुष्ठ का मात्र है पुरुष है ये पुरुष मैंने आत्मा पूर्णा पुरुष पूर्वम अनेन इति पुरुष संसार संसार व्याप्त है इससे क्योंकि देखो जो कल्पित पदार्थ होता है अधिष्ठान से व्याप्त होता है कोई जैसे रस्सी है रस्सी में तो जो जो कल्पना आप करेंगे रस्सी से वो व्याप्त है मिट्टी में कल्पित है वित्ती से व्याप्त है वैसे ही पूर्णम अनैन इति पुरुष इसके द्वारा सब पूर्ण है सत्ता प्राप्त कर रहे हैं अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं कल्पित पदार्थ है सब इसलिए उसको पुरुष संदेश दिया पुरुष ऐसा है पुरुष मैंने आत्मा मंगुष्ट मात्र परिमाण वाला है या कहा जाता है कहा आत्मा मध्य दिषति आत्मा मैंने यहाँ शरीर के ध्यान देना है शरीर के बीच में हृदय देश काम होता है छाती के भीतर है हृदय ये शरीर का मध्य भाग होता है मध्य आत्मतिष्ठती आत्मा के मध्य में आत्म शब्द यहाँ शरीर के लिए प्रयोग किया गया है यह आत्म शब्द ये शरीर के बीच में मध्य मध्यमने बीच होता तक तिष्ठती रहता है और आत्मा तो अंगुष्टवाद और पुरुष शब्द से आया हुआ है तो आत्मन शब्द जो आत्मनी शब्द है ये शरीर को लेकर के कहा है जैसे आत्मा भाई जाए थे पुत्र जो बोलते हैं तो शरीर को लेकर बोला जाता है आत्म शब्द का भी प्रयोग होता है ये शरीर के लिए भी प्रयोग होता है आत्मा का तो कहा अंग मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिस्था माना शरीर के बीच में रहता है शरीर के बीच में हृदय है मध्य में है तो हृदय के भीतर आकाश आकाश के आकाश में वह अंधकरण है वो अंधकरण में पुरुष है वृत्ति वही बनी है आत्मा है ये बोलना चाहेंगे रहता है ईशान भूतभव्य वो जो पुरुष बैठा हुआ है कैसा है भूत भव्य से ईशानम कहते हैं वो द्वितीय लगा रहे हैं पहले तो पुरुष और प्रधानता विदिव करना पड़ेगा भूत भव्य ईशानम विदिव उस पुरुष को जो पदार्थ हो गए और जो होने वाले हैं जो वर्तमान में सबका शासक ऐसे रूप से समझते इस रूप में समझ कर जानकर सबका शासक वही है नियंता है क्योंकि अधिष्ठानी नियंत्र होता है पदार्थों का ईशान ईशान उस ईशान को विधि ईशान में शासक किसका शासक भूत वर्ग से जो आज तक जो अतीत जो हुए अनादिकाल से जो हुए आगे जो होने वाले हैं अथवा वर्तमान में जो कुछ है क्योंकि आदिव्य से आप सूत्र जानते हैं जब भूत है भविष्य से तो वर्तमान होगा कि नहीं होगा जब पैर भी होगा सिर भी होगा दर्द होगा कि नहीं होगा व्याह वाले समझते हैं आदि अंत ना सूत्र होता है वर्तमान न अंदर पर भी आ जाए ईशान भूत भक्त जो पदार्थ हो गए और जो होने वाले हैं वो सबका शासक है उसको जान करते ईशान विधि ऐसा ज्ञान होगा उस ईशान को समझ करके मैंने शासक को समझकर, कर उस आत्मा को समझकर, कर न तो उसके बाद में किसी की घृणा नहीं करता रक्षा करने की दृष्टि नहीं फिर सभी आदि की रक्षा करने की दृष्टि नहीं करता होगा तो ये तब तक यह नजे तुमने जिसको पूछा था जिस आत्मा के बारे में पूछा था वह यही है जो अंग्रेस करके कहा गया वही है तुमने जो तो धर्मा धर्म से बताओ तो कहा था ये प्रेत पूछा था वो चीज यही है ऐसा कहाष्य अंगुष्ठ मात्र का अर्थ कहते हैं अंगुष्ठ परिमाण हाँ यही है प्रमाणिक द्वेस दगने मात्र ऐसा सूत्र है व्याकरण सूत्र है परिमाण अर्थ में द्वेस प्रत्यय होता है दग्रस प्रत्यय होता है मात्रस प्रत्यय होता है मात्र लगाया हुआ है इतना परिमाण है कितना परिमाण अंगुष्ठ अंगूठा भर का आत्मा होता है यह अव शक्ति वृत्ति से अर्थ लेने पर किन्तु शक्ति वृत्ति से अर्थ कभी नहीं घटने वाला है ध्यान देना क्यों आत्मा की आकृति नहीं है और यहाँ अंगुष्ट भर का बोल दिया अंगुष्ट परिमाण बोल दिया तो शक्ति को लक्षणा भी नहीं लक्ष्य के लक्षणा करना पड़ेगा अभी बात दिखा कुछ अंगुष्ट का मात्र हो माने अमृष्ट परिमाण अमुष्ट परिमाण वाले को अमुष्ट मात्र कहा जाता अंगुष्ट का परिमाण जैसे अमृष परिमाण अंगुटा भर का परिमाण होगा इतने लंबा चौथा होगा तो मनुष्यों का हृदय इतने बड़ा होता जाता है जिस पहाड़ पर बोलते हैं अंगूठ परिमाण हृदय कुंडरिकम यही कहते हैं हृदय कमल जो है ना हमारा पुंडरीक कुंडरिकाने कमल जो हृदय कमल है वो तो कैसा है अंगूठे घर का है मनुष्य कितना तो बड़ा होता है अंगूठ परिमान जाता है हृदय तो कमल जिसको बोलते हैं वही है उसको तब छिद्र की अंतरण उस हृदय कमल जो हृदय हाट जिसको बोलते हैं उसके भीतर में जो छिद्र है आकाश है उसमें रहता है उसमेंग्रह उपाधि अंतग्रहण उसके भीतर है इसके भी, के भीतर आकास, इस आकास में आकाश उस आकाश में अंतग्रहण हमको वहां लक्षण उपाधि तक पहुंचानी पड़ेगी तीसरे स्थान में वो उपाधि वाला जो व्यक्ति है वो है पुरुष याद हृदय इसलिए यहां लक्षित लक्षण करेंगे तभी काम चलेगा शक्तिवृत्ति से जो तो बिल्कुल घटना ही नहीं है लक्षणावृत्ति भी काम नहीं करेगी हृदयाकाश हो जाएगा लक्षण लक्षणावृत्ति में हृदयाकाश को भी नहीं लेना यह है एक अंगुष्ठ अमृत परिमाण हृदय कुंडरिगम हृदय रूपी जो कमल है हृदय कमल करते इसको तो वो अंगूठा अंगुड़, भर का है तत्वी उसमें जो क्षेत्र है ना आकाश है उसके भीतर जो खोखलापना है हृदय के भीतर जो खोखलापना आकाश है उसमें रहने वाला भर्ती तत्व अंतकरण अंतकरण उपाधि अंतकरण उपाधि वाला तो हृदय आकाश में अंतकर्ण है वो उपाधि वाला जो होगा अंतकर्म उपाधि ऐसे अंतकर्णोपाधि अंतकरण जिसकी उपाधि है जिस पुरुष आत्मा का ऐसा उसी को कहा गया अमकुष्ठ मात्र यह हमकुमात्र पुरुष का यह अर्थ है ये कहा गया है ऐसा है अमृत का मात्रा है वंश पर्व भद्य भरते अम्र भक्त ये कहते हैं देखो जैसे अंगूठे भरकर एक बांस होगा इतना पतला जैसे अंगठा होता है इतना पतला कोई बांस होगा देखो दोनों जो गांठ होते हैं उनको पर्व बोलते हैं हमारे यहाँ भी अभी दीपावली आने वाली है ये पर्व है पहले कौन सा पर्व चला गया नवरात्र चला गया और दीपावली पर्व आने वाले उसके बाद फिर आगे बैकुंड दे चतुर्दशी आदि पर्व आने वाले हैं ये जो इतने समय को जोड़ इतने अंश को जोड़ने वाले को पर्व बोलते हैं गांठ बांस के जो गांठ होते हैं उनका नाम पर्व होता है तो दोनों गांठों के बीच में अंगूठे भर का बांस होगा माने उसके गोलाई में लंबा तो जितना नहीं हो तो दोनों गांठों के बीच में जो आकाश होगा जैसा आकाश होगा वैसे यहां भी होगा हृदय आकाश से बोलना चाह अंगुष्ट मात्र वंश पर्व जो अंगुष्ठ भर का जो वंश पर्व वंशों का जो पर्व मध्य वंशों का बांशों का दांत नहीं लेना है उसका जो मध्य भाग में मध्यवर्ती है जैसे उसके भीतर में जो अंबर होगा आकाश होगा जितना लंबा चौड़ा होगा उतना ही लंबा चौड़ा हृदयाकाश होगा वो हृदयाकाश में अंतग्रहण क्योंकि उपाधि जिसकी है उसको यहां अंगुष्ट मात्र पुरुष है ये है ऐसा है पुरुषा सत्य करते हैं पूर्णम सर्वमिति पुरुष जिससे सारा पूरा होता है तो सारा पूर्ण होता है क्योंकि अधिष्ठान से कल्पित पदार्थ पूर्ण होता है अधिष्ठान न हो तो कल्पित पदार्थ जीवन प्राप्त ही नहीं करता अधिष्ठान के सत्ता से ही जीवित होता है कल्पित पदार्थ तो पूर्णम सर्वम पूर्णम अने सर्वमिति पुरुष संपूर्ण जगत इससे परिपूर्ण है क्योंकि इसी में सारा कल्पित है इसलिए पूर्ण है यह अर्थ किया कहा जाता है ये तो कहते हैं मध्य आत्मनि तिष्ठती ऐसा है मध्य आत्मनिमानी शरीर है या आपका शब्द आता शरीर शरीर के बीच में क्योंकि हृदय हमारा शरीर के बीच में होता है मध्य भाग में है मध्य आत्मनि तिष्ठति शरीर तिष्ठती शरीर के बीच में रहता है आत्मा क्यों उपलब्ध स्थान है आपका व्यापक है पूरे शरीर में है बाहर भी है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है किंतु उपलब्ध स्थान है वो जैसे देखो गाय के दूध पूरे शरीर में व्याप्त है किंतु पूरे शरीर कहाँ से निचोड़ेंगे तो दूध आएगा नहीं शीर निचोड़ेंगे खोर पूछ नहीं स्थान को निचोड़ने पर भी दूध आएगा उपलब्ध स्थान ऐसे होते हैं विशेष कहा होते हैं आत्मा की उपलब्ध स्थान हृदय हृदय क्यों हृदय के भीतर में आकाश उस आकाश में अंत कर रहे है और ब्रह्मागार वृत्ति उसने बनाना ही वो उपलब्धि तो है इसलिए हृदय में इसका गया है तो व्यास उपलब्ध स्थान को लेकर के हृदय में आत्मा आत्मा है ऐसा कहा गया है आत्मा शरीर है तिष्ट यह जो यह तिष्ट यह पुरुषा तिष्ठती है तम आत्मा ईशान उस आत्मा को ईशान किसका ईशान भूतभव्य विदिव पदार्थ हो गए जो आगे होने वाले हैं ऐसे पदार्थों कि ईशान है शासक है उस आत्मा को जानकर न ततः इत्यादि पूर्वक तत्व तो न बीजगुप्त है पहले जैसे ही उसके बाद किसी की क्रीड़ा भी नहीं करेगा रक्षा करने की दृष्टि भी नहीं करेगा किसी अब सुरक्षित स्थान में पहुंच गया है पहले शरीर भावना था, था रक्षा करने की दृष्टि करता था क्योंकि शरीर कटने वाला जलने वाला गलने वाला सुखने वाला ऐसा था कि क्यों तो आत्मा कैसा है नए नंदन शास्त्राणी नए नाहषित मार ऐसा है आत्मा की इसके कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं है सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है इस तीन ऐसी कहा अंगुष्ठ परिमाण जीवम अनुद्य ब्रह्म भाव विधान विधीयन विरोधा अंगुष्ठ मात्र से अभिवक्षक धर्म ब्रह्मपरमे वाक्य नीत्या ये वाक्य जो है ना अंगुष्ठ मात्र पुरुषों मध्य आत्मित ये वाक्य ब्रह्मपरक वाक्य जीवपरक नहीं है क्यों अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला जीव दिखा पड़ा है यहां जीव दिखाई पड़ रहा है क्योंकि तो अमृष्ट जीव का ही उपाधि है अमृष मात्र परिमाण जीव की उपाधि बना बनी हुई है तो अंगुष्ठ परिमाण वाला जीवम अंत्या जीव को अनुवाद दिया। ब्रह्म भाव विधान ब्रह्म तो भाव का विधान किया गया यार क्योंकि ईशानम भूत भव्य से कहा ये जीव जो पदार्थ हो गए उसका शासक बन पाएगा पापाएगा आगे जितने होने वाले उसका शासक बन पाएगा में जितने सबका शासक बन पाएगा जो ईशानन भूत भव्य से ब्रह्म भाव का विधान है और अंगुष्ट से से के पुरुष है सब्त के द्वारा जीव का अनुवाद है जीव का अनुवाद करके ब्रह्म भाव का विधान दिखाई पड़ता है इस मंत्र में ठीक है अंगुष्ठ परिणाम जीवम अनुदुष्ट परिणाम वाला जो जीव है उसका अनुवाद करके ब्रह्म भाव विधाना इस मंत्र के द्वारा ब्रह्म भाव का विधान है ब्रह्मत्व का विधान है ऐसा होने से विधेयम विरोधात विधियमान का विरोध होगा जो विधान जीव को ब्रह्म का विरोध होगा विधेयम क्या है जीव को ब्रह्म बनाना है ये दिखाना है विरोधा अंगुष्ठ मात्र से अभिवक्ष अगर जीव वास्तव में अंगुष्ठ मात्र होता हो तो ब्रह्म एक हो ना था। ना था। था। था। तो के साथ में एकता उसकी होने सकेगी विरोध होने से अंगुष्ठ मात्र से अविवक्षित अंगुष्ट मात्र विवक्षित नहीं है तो उपलब्धि स्थान होने से अविवक्षित ब्रह्म परम एगो वाक्यम यहा हम ये वाक्य ब्रह्मपर की है केव ईशान भूतभव्य इसका विधान हो रहा है एक पुनर था। आगे करें किन हैं? तदे प्रकमार इत अभी किंच कूते अमृषमात्रपुरुषो ज्योतिरीवाधूमक ईशानो भूतवत्स सौ क्षेत्र आदसदेत अमुष्टमात्रोति मकुष्ट ईषाणो भूतभ्य सूक्षत अमृष मात्र पुरुष अमृष मात्रा में पहले जैसे समास है वैसे लक्ष्य लक्षण के द्वारा वृत्ति के द्वारा अत निकाल है अंगुष्ठ परिमाण हृदय का है ये मात्र प्रत्यय प्र, प्र, परिमाण अर्थ बोले प्रमाण अर्थ में होता है अंगुष्ठ भर का है वो इसलिए अंगुष्ठ मात्र बोला गया है तो आत्मा किन्तु है अंगुष्ठ परिमाण वाला इतना लंबा चौड़ा होना संभव नहीं है इसके लिए क्या है लक्षित लक्षण करना है वही पहले जैसे किया पहले मंत्र में पूरे मंत्र वैसे ही रहना भी हृदय हमारा अंगुष्ट भर का है और उस हृदय के भीतर का आकाश वही वैसे ही होगा और उस आकाश में मन अंतर्व रहता है और ब्रह्मा वो बनाएगा। इसको लेकर के अंकुश मात्र पुरुष करके उस आत्मा को बोला गया है उपलब्धि स्थान है इसलिए कहा गया इतना कहा पुरुष ज्योति रिव अधोम अधोम को ज्योति धूम रहित न विद्यते धूमो यशविन ज्योति ज्योतिषी जिस ज्योति में धूम नहीं है मैंने अग्नि जब धूम रहित जो हो जाती है अग्नि जैसे प्रकाश स्वरूप हो जाती है उस पर ज्योति बने अग्नि अधोमग ज्योति रिवाह धूम रहित ज्योति के समान प्रकाश है धूम प्रकाश नहीं धूम रहित प्रकाश वाला प्रकाश में ज्ञान रूप प्रकाश है ऐसा है यह अधोमग का अर्थ भाष्य कार्य कर अधोमगम होना चाहिए ज्योति शब्द टू एक नपुंसक लिंग है उसका विशेष है अधोमग अधोमग ज्योति रिवा न विद्य धूमो यस्म ज्योतिषी ज्योति अधसा होना चाहिए है व्यक्त बहुलमिंग का देखिए ऐसा ज्योति के समान है ये आत्मा अमृष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है प्रकाश के समान है ऐसा कमाण और वो कैसा है यह आत्मा कहते हैं पहले तो ब्रम्भ में ले जाकर किया था ईशान भूतवर्ष अब, अब इसी को ईशान बोलते हैं भूतवर्ग कैसे ईशान जो पदार्थ हो गए जो पदार्थ हो होने आगे होने वाले है जो वर्तमान सबका शासक है ये जमुषमा प्रदेश की स्थिति है वो तो उपाधि के कारण से स्थिति बनी हुई हमारी दीनताहीनता है उपाधि हटाने पर ईशान भूत वक्त वो यह आज वही है यहाँ वर्तमान वही पुरुष है और भविष्य में वही रहेगा नित्य है शास्वत है यह तरह तत्व जैसे शरीर के आवागमन से उसका अवागमन नहीं था शास्वत है यह तरवे तत्व तुमने जो पूछा था वह तत्व यही ऐसे चिंतन अगर चारक के जीवन में आ जाए तो कितना अच्छा होता होगा पाचकार प्रकरण एक लिखा है प्राकस्मरा संस्कृद आत्मत सुखम पर सकति यगर सुप्तम वैतिम तद्रह्म निष्कलम नतभूत नूत संग ऐसी चिंता करे साधक प्रातः स्मरण में प्रात काल उठ करके जनसामान्य की क्या चिंता होती कल के अधूरे कार्य की चिंता हो जाती है वो काल में कोई ख्याल आएगा सुबह सुबह ऐसी का चिंता करेगा वो वो तक है वो तरत वो करना है योजना बनाना शुरू करेगा किस तरह छोड़िए किंतु जो विवेकी लोग होते हैं शंकराचार्य कहते हैं प्रात उनका अपना सदय स्मरण संस्कृत आत्मतत्व हृदय में संस्कुरित होने वाला जो आत्मतत्व है कभी भी आत्मतत्व का ख्याल आएगा तो हृदय में होना है हृदय में अंत कर है अंतकर्मृति बनानी तो है वही हृदय संस्कृत हृदय भी इसमें स्फुरित होने वाला जो आत्मतत्व है उसका आत्मतत्व स्मरानी मैं उसके चिंतन करता हूं याद करता हूं प्राप्त वो, कैसा है वो आत्मा जिसका चिंतन करना तो कहा स्मरण स्कूल सचित सुखम परम हम सगति सचिदानंद घन बोलते हैं सचित सुखम सुखम है आनंदम सत्स्वरूप है चेतन सत स्वरूप है और आनंद है सुख स्वरूप सचित सुखम ऐसा वो आत्मा का स्वरूप है सत्य है त्रिकाला बाधित है चेतन है और सुखरू का आनंद रूप है उस आत्मा का मैं चिंतन करता हूं परमहंस गति तुरीय कहते जो परमहंस है विवेक ज्ञान हो गया आत्मा आत्मा का बिल्कुल विवेक हो गया आत्मा का वृत्ति में पैछे होते हैं उनको परमहंस कहते हैं विवेकी का क्या है गति है अयन है स्थान है जैसे जितने भी नदियां हैं उनकी गति समुद्र है ठीक इसी प्रकार जो परमहंस विवेकी लोग होते हैं ज्ञानी लोग उनके गति है आयन है अंतिम स्थान है उनका ऐसे आपको तत्व का स्मरण करता हूँ विवेकी आत्मा चिंतन करते हैं सचिव सुखम परमहंस गतिम तुरीयम विश्व तेजस प्राज्ञा वाली आत्मा ने ये उपाधि विशिष्ट आत्मा है इसके मैं चिंतन नहीं करता हूँ अपराध काम जो तुरय आत्मा है विश्व उपाधि भी नहीं तेजस उपाधि से भी युक्त भी नहीं और प्राज्ञ भी नहीं मैंने जागृत स्वप्न सुसुक्ति वाला आत्मा को मैं चिंतन नहीं करता मैं चिंतन करता हूं उसको ऊपर वाले पूरी अवस्था यह स्वप्न जागर सुदम अभय थी जिसके तीनों में तो जाता है ऐसे परमश यह स्वप्न जागर अभैध यद स्वप्न सागर यद स्वप्न जागरण सुधमित जो तीनों अवस्था में प्रतिदिन घूमता है जो तद्रह्म निष्कल हम नूत संग वही जो निष्कल ब्रह्म है अवयवरहित ब्रह्म है निराकार है निर्गुण है जो ब्रह्म है आत्मा है वही मैं हूँ ये भूतों का समुदाय ये शरीर मैं हूं ऐसा चिंतन इन मंत्रों के द्वारा होना चाहिए अच्छा होगा राष्ट्र अमृत मात्र यह पूर्व मंत्र में अमृत मात्र का अर्थ कर दिया है लक्षित लक्षण के द्वारा माध्यम से अर्थ निकाला गया है पुरुष माने का भी अर्थ पूर्व मंत्र में हो चुका है जहाँ करने की आवश्यकता नहीं है पूर्णम अनेन सर्वम यति पुरुष है ज्योति रिव अध ज्योति रिव जैसा जैसे धूम ज्योति माने प्रकाश अग्नि के द्वारा जैसा है कहते हैं मैं अधूमकन यदि उत्ता हूं ज्योतिष परत द्वारा ये भाषा में अधूमक मंत्र में अधूमकन होना चाहिए क्यों ज्योति परत है, ज्योति ज्योतिष्द न पूछक सके, न उसी का विशेषण अधूम का है ज्योतिषपरक वो प्रार। ऐसा है लक्षितो हो योगी भीर हृदय हृदय में योगियों के द्वारा लक्षित है योगी लोग जगे हुए होते हैं पहले कहा था ना जागरीवत भी अविस्मत मनुष्य भी कहा हमेशा जगने वाले दो व्यक्ति अभी पूर्व मंत्र में चर्चा आई थी एक तो देखो, देखो ये ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग दो ही है कर्म कांगे भावन सामग्री आदि लेकर के जगे हुए हैं परमात्मा की क्योंकि अधिक में परमात्मा देखते हो देख, एक कुंड में उनको परमात्मा दिखाई पड़ता है यही एक परमात्मा है जैसे मानते हैं और योगी हृदय में चिंता करते हैं जगे हुए होते हैं हमेशा जगे हुए होते हैं योगी जो परमित हो हमेशा चिंतन करते हैं तो यस्कु एवं लक्षित योगी भी हृषदया योगी का अर्थ ब्रह्मवेदता पातंजलि योग वाले को नहीं ना। एक हजार यहां उनके योग दूसरे प्रकार का है वेदांत का योग माने परमात्मा से एक हो जाना योग है परमात्मा में एक होना अभी उपाधि के कारण भेय दृष्टि थी उपाधि हटाना एक स्वतः है एक ही है वो एसी का नाम है योग यहां यह इस, इस प्रकार की जो ज्योति है लक्षित हो इस प्रकार से अलोम का ज्योतिल लक्षित है माने इस प्रकार के प्रकाश स्वरूप समझते हैं वो योगी लोग वेदांति लोग कहा समझते हैं हृदय हृदय में ऐसा है बैठा है वो आत्मा ऐसा समझते हैं प्रकाश स्वरूप है प्रकाश माने कोई फोक्स नहीं समझना सफेद तो लाइट पीला लाइट ऐसा नहीं आपको दर्शन हो गया सफेद हो गया, गया। आत्मा निराकार है कहां से वो सफेद और काला होगा तो आपकी कल्पना है आपके मन की कल्पना है जो सफेद दिखना चाहे काला दिखना कल्पना है किंतु वो नहीं आत्मा तो निराकार है कोई आकृति नहीं दिखाई देती तो कहा ईशाना वही आत्मा कैसा है हृदय देश में रहने वाला आत्मा ईशान चाशक शासक है सबका भूत भव्य से जो पदार्थ हो गए जो वस्तु तो आदि काल से आज तक हो गए जो आगे होने वाले है सबका शासक है वो सै नित्य कूटस्थ अद्य प्राणी सुवर्तमान वही आत्मा सभी प्राणी में आज वर्तमान है सए आद्य आज वही बैठा है कैसा है कूटस्थ नित्य देखो वेराम में दो नित्य पदार्थों की चर्चा होती है एक परिणामी नित्य एक कूटस्थ नृत्य माया को भी नित्य मानते हैं किस रूप से परिणामी नित्य माया और ये परमात्मा कूटस्थ नित्य है निर्विकार नित्य है, है माया विकारी है ये एक गए सै नित्य कुटस्थ वही नि्य है कूटस्थ है वह आत्मा अदय मैं इदानी आज प्राणीसु वर्तमान सभी प्राणियों वर्तमान आत्मा कूटस्थ है नित्य है सौ सो भी वही वो कहता अभी वही आत्मा भी बर्तिष्य रहेगा तो वही आगे बर्तिष्यते मृत वर्तन रहेगा वही रहेगा ये नहीं की नान्य तत्समूह अन्य जनिष्य है उसके समान भी कोई पैदा नहीं होगा उस और उससे बढ़कर भी कोई पैदा नहीं होगा रहा है ये नहीं समझ रहा अभी जो आपसे बढ़कर कोई पैदा हो जाएगा भविष्य में अथवा उसके समान कोई पैदा होगा ऐसा मत समझना नान्य तत्समूह अन्य उसके समान अथवा उससे भिन्न अन्य कोई न जनिष्य कोई पैदा होना संभव नहीं है ये कहा इस मंत्र के द्वारा इस बात के द्वारा कैसे करवा करते हैं अने नायम अस्थि एक एक पक्ष न्यायिकों तो प्राप्तों की सोवच्न स्मृतिया प्रत्युत अपने वचन के द्वारा इस स्मृति ने खंडित कर दिया नायम अस्थि बोलने वाला पक्ष जो था क्यों तो सैव अंत्य सह स्व भविष्य में यही रहेगा करके स्मृति बोलती है कि शरीर के साथ साथ मरेगा नहीं पक्ष खंडित हो जाता है यह प्रेत चिकित्सा मनुष्य नायम अस्ति अस्तित्व नाया नहीं चाहिए नहीं रहता कुछ भी नहीं रहता सौ स्व कह रहे सूर्य क्या बोल रहे भविष्य में यही रहेगा इसके मतलब शरीर के साथ नष्ट नहीं होता वो पक्ष खंडित हो गए नास्तिक पक्ष खंडित हो गया ये कहा इस बात के द्वारा शुरुआत नाया एक ये जो कहा था ये प्रीति इस मंत्र में जो कहा था इसे अयम पक्ष न्याय का प्राप्त तो न्याय से प्राप्त ही है शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट होता आत्मा आदि है आत्मत्व है देखो आत्मा अविनाशी ही ऐसा होगा आत्मत्व सभी बात ऐसा युक्ति लगा अनादि पदार्थ एक है को आत्मत्व सभी तो नहीं होगा होम तन्न तो अनादित्व का अभाव यहां पर जो आत्मा नहीं होगा अविनाशी नहीं होगा विनाशी होगा वो अनादि होता हुआ आत्मा भी नहीं होगा भित्री कृष्णान दिख जाएगा युक्ति यही है आत्मा अविनाशी आत्मा नित्य तो ऐसा अविनाशी नित्य एक ही चीज है आत्मा नित्य आत्मत्व ऐसे अनादित्वा ऐसी युक्ति लग जाएगी आप, आत्म धर्म विशिष्ट अनादि होने से ऐसा बोलने से माया में उपचार नहीं सकता अभी अन दृष्टान्त में मिलेगा नहीं व्यक्ति दृष्टांत मिल जाएगा ये नित्यत्वभाव अनित्यत्व घटपनादि जो भी हो जहां जो होगा अनित्यत्व रहेगा वहां वहां क्या रहेगा आत्मत्व सत्य अभी तो रहेगा नहीं व्यक्ति दृष्टांत मिल जाएगा ये पक्ष न्यायतः प्राप्त होगी न्याय से प्राप्त है मैंने आत्मा रहेगा शरीर कष्ट होने पर आत्मा नहीं रहता आत्मा अविनाशी है युक्ति से प्राप्त होने पर भी स्मृति के मुख से भी खंडित हो गया है क्या न्याय से तो प्राप्त है युक्ति से तो प्राप्त ही है युक्ति से प्राप्त होती हुई भी स्व वचन स्मृतिया प्रत्युप्त अपने वचन के द्वारा स्मृति ने खंडित कर दिया क्या बोल करके सऊ स्व सद्य सऊ स्व आज है आत्मा आगे भी रहेगा शरीर के साथ नष्ट होने वाला नहीं है नाय वस्ती प्रत्युप्त हो गया था था क्षणंगवाद जो क्षणंग है विज्ञानवादी है आत्मा प्रतिक्षण पैदा होता है प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है वो भी खंडित हो गया क्यों आद्य सब उत्सव इस बाप के है आज जो है कल भी यही रहेगा ना आगे भविष्य आंत तक यही रहे ये कहने से ये जो क्षणंग जो बौद्धों का है वो भी नष्ट हो समाप्त ये भी खंडित हो गया जै कहते हैं वाष्यकार दो खंडित हो गए इसके बाद अच्छा पुनरवि भेद दर्शन अपवादम ब्रह्म क्या दूसरे फिर भी आगे भी ये बोलना चाहते हैं जो भेद दर्शन का अपवाद ब्रह्म में भी दर्शन नहीं करना चाहिए दृष्टि करेंगे तो स्वयं और विनाश के ओर जाएगा ये बोलना चाह रहे हैं एक कहते हैं पुण्य भेद दर्शन ब्रह्मा ब्रह्म भेद दर्शन ब्रह्म के विषय में भेद का अपवाद कहते हैं आगे भेद दर्शन नहीं करना चाहिए ये बोलने के लिए आगे मंत्र है कहते हैं क्या मंत्र है यथोदग दुर्गे पृष्टम पर्वतेशु विधाती धर्मा पृथक पश्युतीथोद दुर्गे दृष्टम पर्वतेषु विधाती धर्मा पृथक पश्यु विधावती दृष्टान देकर के स्ति बोलती यथाउकम दुर्गे दृष्टम उदकम पहाड़ों के शिखर पर वर्षा हुआ जो जल होगा थोड़ा जल बरसा पहाड़ के शिखर में बर्फ बरसा कोई उस तरफ गया कोई इस तरफ आया नीचे जाते जाते सूख गए नष्ट हो जाते जल एक ही था ऊपर से बरसते समय में किन्तु भिन्न भिन्न हो गए तो पहाड़ के उस, उस तरफ चले गए कुछ उस तरफ आए जाते जाते छिन्न भिन्न हो गए यथोरकम दुर्गे वृष्टम दुर्गा पहाड़ के शिखर पर वर्षा हुआ जल ब्रिशुसेचन रातु है वर्षे हुए जल वृष्ट जल है बारिश हुई जल पर्वती सुख पर्वत में दौड़ते इधर उधर हो जाते हैं छिन्न भिन्न जाते हैं वो जल ठीक इसी प्रकार एवं हम उसी प्रकार धर्मांत धर्मांत में धर्म आत्मा हाँ। धारे सर्वमित धर्म सबको धारण करता है इसलिए उसका नाम धर्म है सबको धारण करने वाला है क्यों कल्पित पदार्थ का ना धारण अधिष्ठान होता है आत्मा में कल्पित है सारा पदार्थ तो उसे तो तो धारण करता है इसे धर्म सदस्य आत्मा को एवं धर्मांत कश्य इस प्रकार धर्मांस आत्मा को भिन्न देख करके देखने वाला ये आत्मा भिन्न है आत्मा भिन्न मैं भिन्न हूँ परमात्मा भिन्न हूँ भिन्न है ऐसा भी मानता हो ताने वीरावती उसी प्रकार भिन्न देखने वाला वो जो भेद के कारण तत्त शनि को ही प्राप्त करेगा चौरासी लाख यूनिट के चक्कर में जाएगा भेद दृष्टि करने वाला एकाशि में कहते हैं उदगम दुर्गे दुर्गा में देशे उत्थित दृष्टम शिक्षम एका जैसे उदाह जल है दुर्गे मैंने दुर्गम देश में गिरा हुआ जल कहा उत्थित ऊंचाई में गिरा हुआ जल है पहाड़ के शिखर में गिर जाता है जल पृष्टि पृष्टम शिवतम वहां पर वृष्टि के रूप से आया हुआ जल पर्वतेशु पार्वत नि प्रदेश गिरावती है पर्वत वाला को पर्वत बोलते हैं है पर्ववासी स्थिति पर्वता पार्वत शब्द से तप प्रत्यय मथु भारत में करके पर्वता बनाया गया वही पर्व वाला था कई जुड़ते टुकड़े टुकड़े जुड़ करके पर्वता कहा जाता है एक एक जुड़ा हुआ है जैसे बांस का पर्व होता है उसी प्रकार है पर्व वत्सु का पर्वत पर्व वत् पर्व वाले में पर्व वाला निम्न प्रदेश तो वो नीचे क्यों जा, जाता है जल। पर्व वत्सु का अर्थ करते हैं टिप्पणी में बोलते हैं तब मधु मधुद्यान ये है देखो पर, तप पर्व मधुभ्याम पर्व चंद और मधु छवे तप करते होता है पर्वत से करेंगे तो पर्वता और मरुत से करेंगे तो मरुक्ता मरुत्व तो है या आगता मरुक्ता ऐसा बनता है तब तो पार्व मोरुक ध्यान ऐसा पहले प्रत्यय है भाग्य प्रकृति सूत्र प्रत्यय रूप से रखना यद्यपि प्रत्येक पर ऐसा होना चाहिए पर्व में रखना चाहिए किसी नियम नहीं है तब पार्व मोल ध्यान ऐसा सूत्र है पर्व शब्द से तप करके बना है तप करते मथु पर्थ है माने पर्व वाले को पर्वता बोलना है और मरुत वाले का हवा वाले हवा वाला जो जगह है उसको मरुत्त बोलते क्या बोलते मरुत्तम मरुत अगता मरुत्त ऐसा बोला जाए यथा उदगम दुर्गे दुर्गमे देशे उछ्रते जो तो दुर्गम देशे है ऊंचाई में गिरा हुआ वृष्णम शिक्षम ऊंचाई में गिरा हुआ जल पर्व वाले जो नीचे नीचे जाते हैं प्रदेश वैश्विक तो दौड़ते बिक्रिया सर भिन्नश्य बिखरते हुए नष्ट हो जाते हैं सर जाते नष्ट हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार के एवं धर्म आत्मा इस आत्मा को भिन्न भिन्न मानने वाला ये, है, ये भिन्न है ये भिन्न भिन्न भिन्न है उपाधि का भेद दिख रहा तो उपाधि दृष्टि वाला आत्मा भेद मान जाता है भेद किसमें उपाधि में है कि तो उपाधि दृष्टि वाला व्यक्ति आत्मा को भिन्न मानता है भेद तो उपाधि में है आत्मा में भेद नहीं है अगर उपाधि तोड़ के देखो आत्मा में जरा भेद दिखाइए hmm. नहीं दिखेगा शरीर तो मेरा शरीर के कारण भिटक देख रहा है शरीर को अकार शरीर बुद्धि को हका देखने पर तो आत्मा एक ही की होता है तो एवं गर्वान्मा आत्मा इस आत्मा को आत्माओं को भिन्ना मैं पृथक पश्यम पृथक अवग देखने वाला पृथके प्रतिशरीरम पश्य प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है प्रतिशहिगम विभुम जब बोलते हैं क्या बोलते हैं दोनों प्रत्येक शरीर में जीवात्मा ज्ञानादिकरण आत्मा सदिविदा जीवात्मा परमात्मा चाहिए तत्र परमात्मा एक एवं ईश्वर सर्वज्ञ जीवात्मा प्रतिशत विभुमच विभुष ऐसा बोलते हैं प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न प्रति शरीरम पश्चिम भिन्न प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा जाने वाले पाने वाले शरीर भेदावर्तन हो शरीर भेद के अनुवर्तन कर रहे हैं भेद दृष्टि वाले हो गए उपाधि दृष्टि वाले हो गए वहीं से अनुधा होती है आगे भी वही शरीर प्राप्त करेंगे यही नष्ट होने माने वही चौरासी लाभ में प्राप्त करें शरीर दृष्टि से ही भेद माना तो शरीर ही प्राप्त करेंगे आत्मा दृष्टि से देखते तो आत्म प्राप्त हो जाता किन्तु शरीर दृष्टि से देगा होने भेद दृष्टि देगा आगे किंतु अभी जो शरीर मिला है आगे भी मिले न मिले कोई गारंटी नहीं हो सकता इसी नीचे सुगर को पर मिले इसलिए अभी सावधान रह जाए तो अच्छा शरीर भेद में पुनः तो पुनः प्रतिपत्ति एक कथा में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को बराबर प्राप्त करता यह होता है क्योंकि भेद दृष्टि वाला है उपाधि दृष्टि वाला उपाधि को प्राप्त करेगा एक समय हो गया है यह शरण्न शीर तेजस्वी माशा ओ शांशा